मनमात्र की एकता अब्दुल बहा ने कहा कल मैंने बहाउल्लाह की शिक्षा के पहले सिद्धांत सत्य की खोज के बारे में बताया था कि किस प्रकार मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह हर प्रकार के अंधविश्वास और हर उस परंपरा को छोड़ दे जो सभी धर्मों में निहित सत्य को उसकी दृष्टि से ओझल कर देती है धर्म के किसी भी रूप से प्रेम करते हुए तथा उसमें निष्ठा रखते हुए निश्चय ही वह अन्य धर्मों से घृणा न करे यह ज़रूरी है कि वह सभी धर्म में सत्य का शोध करे और यदि उसकी खोज सच्चे मन से होगी तो निश्चय ही वह सफल होगा अब सत्य के शोध में हमारी पहली खोज दूसरे सिद्धांत की ओर हमारा मार्गदर्शन करेगी जो कि मानवमात्र की एकता है सभी लोग केवल एक ही प्रभु के सेवक हैं। एक ही परमात्मा संसार के सभी राष्ट्रों पर शासन करता है और अपने सभी बालकों में उसकी एक समान रुचि है सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं मानवता का मुकुट प्रत्येक मानव के मस्तक पर रखा हुआ है सृष्टा की दृष्टि में उसके सभी बालक एक समान हैं। उसके वरदान सबको प्राप्त होते हैं वह किसी एक या दूसरे राष्ट्र विशेष का पक्ष नहीं लेता सभी एक समान उसकी सृष्टि है ऐसा होने पर हम विभाजन क्यों करें और एक जाति को दूसरी जाति से जुदा क्यों करें अंधविश्वास और परंपरा की रुकावट खड़ी कर हम लोगों में घृणा और विवाद क्यों उपन्न करें मानव परिवार में अंतर केवल मात्र अंश का है कुछ बच्चों के समान अबोध है जिन्हें तब तक शिक्षा दी जानी चाहिए जब तक कि वे प्रौता न प्राप्त कर लें। कुछ रोगी के समान है जिनका उपचार सावधानी और प्रेमपूर्वक करना आवश्यक है कोई भी बुरा या दुष्ट नहीं निश्चय ही हम इन बेचारे बच्चों से दूर न भागे हम अवश्य ही उनके साथ बड़ी दया का व्यवहार करें अज्ञानियों को शिक्षा दे और रोगियों की प्रेम के साथ परिचर्या करें विचार कीजिए अस्तित्व के लिए एकता आवश्यक है प्रेम जीवन का मूल कारण है दूसरी ओर जुदाई मृत्यु का कारण होती है उदाहरण स्वरूप भौतिक सृष्टि के संसार में सभी वस्तुएं अपने वास्तविक जीवन के लिए एकता की मोहताज है लकड़ी खनिज या पत्थर को बनाने वाले तत्व वास्तव में आकर्षण के विधान द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं यदि इस विधान का तांता एक क्षण के लिए भी टूट जाए तो यह तत्व इकट्ठे नहीं रह पाएंगे और बिखर जाएंगे और उस विशेष आकार में उस वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा आकर्षण का विधान ही कुछ विशेष तत्वों को इस सुंदर फूल के रूप में लाया है परंतु जब वह आकर्षण इस केंद्र से हटा लिया जाएगा तो फूल कुम्हला जाएगा और पुष्क के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा यह घटना मानवता के महान शरीर के साथ घटती है आकर्षण अनुरूपता और एकता का अद्भुत विधान ही इस आश्चर्यजनक सृष्टि को थामे रखता है जैसा संपूर्ण के साथ होता है वैसा ही टुकड़ों के साथ भी होता है चाहे फूल हो या मानव शरीर जब आकर्षण का नियम उससे खींच लिया जाता है तो फूल मुरझा जाता है और मनुष्य मर जाता है आता यह प्रत्यक्ष है कि आकर्षण एकरूपता, एकता और प्रेम ही जीवन के कारण है जबकि घृणा विवाद नफरत और जुदाई मृत्यु लाते हैं हमने देखा है कि अस्तित्व के संसार में जो कुछ भी विभाजन लाता है वह विनाश का कारण होता है इसी प्रकार आत्मा के संसार में भी इसी नियम का परिचलन है आता उस एक में ईश्वर के प्रत्येक सेवक के लिए आवश्यक है कि वह सभी घृणाओं विवादों और झगड़ों से बचते हुए प्रेम विधि का आज्ञाकारी बना रहे जब हम प्रकृति को निहारते हैं तो हम देखते हैं कि सौम्य जानवर भद्र पशु रेवड़ों या झुंडों में जमा होते हैं जबकि हिंसक और जंगली प्राणी जैसे कि शेर बाघ भेड़िये आदि सभ्यता से दूर जंगलों में रहते हैं दो भेड़िए या दो शेर मैत्रीपूर्वक एक साथ नहीं रह सकते हैं परंतु हज़ार मेमने एक ही झुंड बना लेगी दो बाज एक ही स्थान पर रह लेंगे परंतु हजारों फाकताएँ एक ही स्थान पर इकट्ठी होकर नहीं रह सकती हैं मानव की गणना कम से कम सौम्य भद्र जंतुओं में होनी चाहिए परंतु जब वह हिंसक बन जाता है तो वह जंतु सृष्टि में क्रूरतम जानवर से भी अधिक क्रूर और द्वेषपूर्ण हो जाता है बाउल्लाह ने मानव जाति के संसार की एकता की घोषणा की है सभी लोग और राष्ट्र एक ही परिवार के सदस्य हैं एक ही पिता के बालक हैं और एक दूसरे के लिए भाई बहन सदृश्य बने मुझे आशा है कि आप अपने जीवन में इस शिक्षा को प्रतिबिंबित करने तथा फैलाने का प्रयास करेंगे बहाउुल्लाह ने कहा है कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए और उनका मित्र बनना चाहिए सभी लोग यदि इस नियम का पालन करें तो मानव जाति के हृदय में सर्वमहान एकता तथा सहमति की स्थापना होगी